हाँ हो सकता है इंस्पेक्टर अशोकन ने भी विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा यहाँ देखिए यहाँ की मिट्टी काफी सॉफ्ट है और जब हम लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो इधर का काफी बड़ा बड़ा और डीप पैर के पंजों का निशान मिला था क्या पता वो फुटप्रिंट मर्डर का ही हो अगर मर्डरर सच में विक्टिम को अपने कंधे पर उठा कर गार्डन तक ले आया था तो इसका मतलब है की कतल फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है हर्षित ने नीचे झुक मिट्टी में अपनी उंगली धसाते हुए कहा यहाँ की मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है मतलब यहाँ पर गड्ढा खोदना भी आसान है अब समझ में आ रहा है कि मर्डरर विक्टिम को इतनी दूर यहाँ उठाकर क्यों ले आया था लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से अनुष्का ने कुछ सोचते हुए कहा मर्डर ने इतना मेहनत क्यों किया वो चाहता तो सीधे ही कुक मार सकता था लेकिन फिर उसको उठा कर यहां पर लाने की क्या ज़रूरत थी और फिर उसको यहाँ ला गड्ढा खोद ज़मीन में गाड़ना और आग लगाना ये सब कितना मेहनत वाला काम है हम लोगों को भी यही आश्चर्य हो रही थी इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहाक्को तो मारने के लिए सिर्फ उसे एक ही काम करना था लेकिन फिर भी उसने इतना मेहनत किया उसका बाद भी वो नहीं मरा और अगर मर्डरर को उसका खून नहीं करना था तो फिर क्यों उसको जमीन में गाड़ने का मेहनत किया hmm. अभी वो दोनों सरवाइवर कहाँ हैं अनुष्का ने तुरंत ही विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा सर मैं उन दोनों सरवाइवर से मिलना चाहता हूँ ओह विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से अनुष्का इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है वो तमिल एक्ट्रेस समन्ता को रस्सी से बांध कर अटका दिया गया फिर भी उसकी मौत नहीं हुई कुक को जमीन में गाड़ कर आग हवाले कर दिया गया और फिर भी वो सही सलामत है अनुष्का ने विक्रांत और अशोकन की तरह संदेह भरी नजरों से देखते बताया आप लोगों को नहीं लगता की ये दोनों कुछ शशपीशियस है आखिर इतने लोगों में से दोनों कैसे बच गए शुरू से लेकर अंत तक पुलिस को वही कहानी पता है जो इन दोनों ने बताई है अब इन्होंने सही कहानी बताई है या झूठ ये कैसे पता चले क्या पता इन दोनों ने खुद ही सबको मारा हो और अब मन गठन कहानी हम लोगों को सुना रहे इंस्पेक्टर अशोकन ने भी अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए कहा हम लोगों को भी यही लग रही थी क्यूँकी जब पुलिस यहाँ पहुँची तब सिर्फ यही दो लोग जिंदा थी हम लोगों को तब भी बहुत अजीब लगा था आश्रित कुछ पल तक इस बारे में सोचता रहा और फिर उसने अचानक से बोलना शुरू किया अनुष्का तुम्हारा कहने का मतलब क्या है मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ बीच पर जितने लोगों का मर्डर हुआ है उसे एक्ट्रेस समंता ने कुक बहादुर के साथ मिलकर किया अगर सभी विक्टिम को जहर देकर मारा गया है तो फिर निश्चित रूप से ये काम कुक तो का ही है अनुष्का ने कहा और अगर उन दोनों की बॉडी में ड्रग्स नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब है कि वह दोनों झूठ बोल रहे हैं और फिर हमें इन दोनों को अच्छे से इंटेरोगेट करना पड़ेगा तभी सच्चाई निकलकर सामने आएगी वो इंतजाम हम कर दिया है इंस्पेक्टर अशोकन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा दोनों का ब्लड टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है जल्दी ही रिजल्ट आ भी जाएगा अनुष्का ने फिर विक्रांत की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा मैं उन दोनों को इंटारोगेट करूंगी मैं तुरंत बता दूंगी कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या सच परेशान मत हो भले ही इन सब मामलों में विक्रांत बहुत बेसब्रक हो जाता है लेकिन फिर भी इस वक्त उसने खुद को काफी शांत कर रखा था उसने अनुष्का बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए कहा वो दोनों ऑलरेडी हमारी कस्टडी में टेंशन वाली कोई बात नहीं है हम जैसे चाहेंगे वैसे उन्हें इंटेरोगेट कर सकते हैं इसके बाद उसने आगे कहा अभी चौटाला साहब भी फॉरेंसिक का काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने दो। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हमारे पास उन्हें इंटेरोगेट करने के लिए एविडेंस भी रहेगा तब तक, तक हम लोग यहाँ का काम निपटा लेते हैं जो भी क्राइम सीन है उसकी डिटेल करेक्ट कर लेते हैं ओके अपने सीने की बात सुनने के बाद अनुष्का और हर्षित भी अब शांत हो गए वो लोग चुपचाप अगले क्राइम सीन की तरफ चल पड़े विक्रांत ने उस वक्त उन लोगों को क्राइम सीन पर ज्यादा फोकस करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसके मन में अचानक से कुछ अजीब से ख्याल आने लगे थे अगर वाकई में ये सीरियल मर्डर एक्ट्रेस समन्ता और कुक का, का काम है तो फिर मतलब फंदे पर लटकने वाला नहीं मरता है और उधर आग में जलने वाला नहीं मरता ये बात कितनी अजीब है न और भला पुलिस का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाएगा दूसरी चीज कैमरामैन के मुंह में यूएस बी ड्राइव मिला है उस यूएस बी ड्राइव में समन्ता की वीडियो थी लेकिन सिर्फ इस तरह के हिडन वीडियो के लिए कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है समंता एक्ट्रेस है और उसे अपना करियर भी देखना है ऐसे में वो इतनी छोटी सी बात पर भला किसी का मर्डर कैसे कर सकती है तीसरी चीज ये है कि अगर समंता कुक ने मिलकर मर्डर किया है तो फिर फिर तो ये केस कितना सिंपल होगा ना पुलिस को भी पहली नजर में ही ये दोनों लोग मर्डर लग रहे हैं तो फिर तो केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इन सभी फैक्टर पर विचार करने के बाद विक्रांत को ऐसा लग रहा था कि यह केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं इसीलिए वो पहले वो केस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहता था उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकालना चाहता था इसके बाद वो लोग आगे लाइट हाउस की तरफ बढ़ गए जहां पर अगला मर्डर हुआ था इस बीच इंस्पेक्टर अशोकन ने विक्रांत को एक एक करके सारी डिटेल देना शुरू कर दिया जैसे ही लोकल पुलिस को यहाँ पर हुए इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत ही वो लोग वर्खला मेन बीच से बोट लेकर यहाँ तक आए थे सर ये लोकेशन भले ही मेन बीच से थोड़ी दूरी पर है और काफ़ी साइलेंट जोन में है लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचना आसान है कोई भी आसानी से यहाँ बोट लेकर आ सकता है इसके बाद अशोकन ने हल्की सांस लेते हुए कहा लेकिन जब पुलिस इधर पहुँची तो यहाँ पर कोई बोट वगैरह नहीं दिखा था फिर हम लोगों को शक भी हुई कि कतिल यहाँ छुपी हो सकती है इसीलिए पुलिस ने इधर आसपास के एरिया में भी छानबीन की थी लेकिन कोई नहीं मिला लेकिन सर ये हो सकता है कि तो बाहर से आकर यहाँ पर इन लोगों का मर्डर करके आसानी से यहाँ से भाग गया हो अब चाहे कोई बाहर का हो या लोकल हर चीज ने जवाब दिया कैमरामैन के मुंह से जो शब्द मिली है उससे साफ प्रूफ हो रहा है कि कातिल लोगों को बहुत अच्छे से जानता था इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन क्यों ये तो बस नॉर्मल फिल्म प्रूफ था लोगों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है को इतने लोगों को एक साथ मारेगा? क्या रीजन हो सकता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अर्षद ने जवाब दिया कुछ भी हो सकता है क्या पता कोई यहाँ पर घूमने टहलने आया हो या किसी को खबर मिल गई हो कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है तो उसने लूट पाट करने का प्लान बनाया हो और फिर रॉबरी करने के बाद उसने इन लोगों का खून कर दिया न, क्या जा रहे हो अनुष्का ने हर्षित की तरफ देखते हुए अपना सिर पीट लिया अगर किसी लूटपाट के मकसद से लोगों का खून किया गया होता तो फिर कातिल इतनी मेहनत भरा क्यों करता वो आसानी से सबको मार सकता था ना फिर किसी का गला काटना किसी को फांसी के फंदे पर लटकाना आग लगाना इतनी स्ट्रगल करने की क्या जरूरत थी सबको अलग अलग तरीके से मारा गया है। सही बात अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और यहां से कुछ चोरी भी नहीं हुई इतने महंगे महंगे कैमरे रखे थे लैपटॉप मोबाइल सब कुछ थी इधर लेकिन एक भी सामान गायब नहीं हुई है अब तक ये लोग बात कर ही रहे थे कि ये फिर से लाइट हाउस के बेहद करीब पहुंच गए वहां पर अभी भी कई सारे लोकल पुलिस वाले हाथों में टॉर्च लेकर सर्च अभियान चलाए हुए थे विक्रांत उनकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर वहाँ नॉर्थ साइड में कुछ घर और बिल्डिंग की तरफ आ गई उसे देखकर विक्रांत को काफी हैरानी हुई आखिर यहां पर कौन घर बनाकर रहता होगा वो जो घर बने हुए थे वो लकड़ी के बने हुए थे लेकिन उन्हें देख लग रहा था कि पिछले कई सालों से वहां पर कोई नहीं रह रहा था क्योंकि तो वो सभी घर काफ़ी टूटे फूटे से और पुराने से नजर आ रहे थे लेकिन जब विक्रांत उन घरों के करीब पहुंचा तो वहाँ पर उसे कुछ ईंट के भी बने हुए नज़र आए ईंट से जो घर बने हुए थे उनकी भी हालत बेहद ख़राब थी घर की छत टाइल से बनी हुई थी जो कि काफ़ी टूटी फूटी नजर आ रही थी इंस्पेक्टर अशोकन विक्रांत काफ़ी कन्फ्यूज था सो उसने तुरंत इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए था कि सभी घर उन्हीं लोगों के हैं ना जो यहाँ लाइट हाउस पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे हाँ अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए था 70 और 80 में यहां जो लाइट हाउस था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था वर्कला की तरफ आने वाले शिप को इसी लाइट हाउस से सिग्नल भेजा जाता था। इधर जो मछली पकड़ने वाले होते थे ना वो भी इसी लाइट हाउस की मदद से नाइट में डायरेक्शन पकड़ते थे तब उस टाइम लाइट हाउस पर कार्ड्स वगैरह भी रहा करते थे लेकिन फिर नाइनटीज़ के टाइम में और टेक्नोलॉजी आ गई और फिर तब से लाइट हाउस का काम खत्म हो गया फिर इधर कोई नहीं रहता था इंस्पेक्टर अशोकन ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा यह एरिया काफ़ी शांति वाला है इसलिए भले ही ये वर्कला के मेन बीच से थोड़ी दूरी पर है लेकिन फिर भी अक्सर लोग इधर मजे के लिए आते रहते हैं हम लोग ही आते हैं लेकिन आते हैं लड़के लड़के-लड़कियां कई बार इधर आकर कैंप वगैरह भी लगाकर रहते हैं इधर लोकल स्कूल वाले अपने यहाँ के बच्चों को भी लेकर आते हैं वो मेरी बेटी है ना उसका स्कूल वाला भी एक बार यहाँ पिकनिक के लिए बच्चों को इधर लेकर आया था